ननु सिद्धांत स्थावत तिष्टो वाक्य से परोक्ष ज्ञान अगर कंतु अनुमान सिद्धम कर पूर्ण पुरुष सिद्धांत तुम्हारा क्या हो रहने दो लेकिन हम ये कहते हैं वाक्यों से जो ज्ञान होगा सदा परोक्ष ज्ञान ही होगा परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता यह बात अनुमान से सिद्धा। सिद्ध सिद्धांत स्थावत तिष्ट रहने दो सिद्धांत किया भगन में रखवा दू वाक्य से परोक्ष ज्ञान जत्व तो हनुमान सिद्धांक्य सदा ही परोक्ष ज्ञान का ही जनक होता है यह बात अनुमान सिद्ध है आस्था शास्त्र से सिद्धांत तो युक्तिया परोक्ष स्वर्गवाक्यवन्न दशमे व्यभचार पूर्व पक्षी कहता है आस्ताम शास्त्र से सिद्धांत शास्त्र का क्या सिद्धांत है क्या नहीं है वो ना आप जानते ना हम जानते इसको रहने दो बगल वो बाद में सोचेंगे लेकिन हम सब अनुमान करना तो जानते हैं ना अनुमान से सिद्ध हो रहा है वाक्य परोक्षव स्वर्गारी वाक्य वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनक है ना कोई भी वाक्य है वो परोक्ष ज्ञान का जनक है शब्द से महत्वा स्वर्गाधिपत ऐसे हेतु बना के बना लिया अनुमान कर लिया के नहीं नहीं, नहीं क्यों दसमी विचार दशमोत्मी वाक्य में तो विचार हो रहा है वहां का क्या अनुभव में आ रहा है कम दशमोसी ऐसे कहा इस वाक्य श्रवण करने से उसको अनुभव में आ गया अप्रोक्ष अनुभूति हो गई वाक्य अप्रोक्ष ज्ञान का जनक है बात सिद्ध हो गया आप आपका तो अनुमान कहे तो, तो विचारी का हेतु तो सिद्ध हो गया स्वर्गारी प्रतिपादक वाक्यवत विवाद इत्यादि महावाक्य है ये कैसे है परोक्ष ज्ञान के जनक ही है क्यों वाक्य होने से स्वर्ग आदि का प्रतिपादक वाक्यों के समान ऐसे कह दिया तो कहता है आपका यह हेतु तो अनेकांतिक है है इसलिए होने वाला क्यों सिद्ध नहीं होगा ऐसे कहा विचार हो रहा है सात्यवाधिकरण पड़ेगा ना विचारण में हेतु का होना सात्यवाद सात्य हो गया आपका यहाँ पर उसका अभाव क्या है अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व तथा तो दशोत्म से वाक्य उस वाक्य आपके वाक्य हेतु विद्यमान है साध्यवादी तो होना ही रूपा विपक्ष विपक्ष में आपका हेतु वृत्ति हो गया यदि वाक्य वाक्य सदी अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वल भात इसलिए दशोत्स इत्यादि वाक्यों में वाक्य होता हुआ अप्रोक्ष ज्ञान जनक उपलब्ध हो तो रहा है तो दूसरी बात तम पदार्थ से जीव से अपरोक्ष तो प्रसंगात न महावाक्यम परोक्ष ज्ञान जनक अंगीकार मित्र एक और बात है क्या बात है करे देखो तम पदार्थ जो जीव है वह अप्रोक्ष तो प्रसंगात अपरोक्ष तो अभाव प्रसति हो जाएगी अप्रोक अभाव प्रसंगा इसीलिए भी आपको महावाक्यम न कार्य परोशानी कार्यक्रम महावाक्योशनक नहीं है जनक है आपको स्वीकार करना ही चाहिए क्योंकि जीव क्या है साक्षात अप्रोक्ष है खुद आत्मा है उठस्थ है जीव का वास्तविक स्वरूप अत्यंत अप्रोक्ष है ऐसे अत्यंत अप्रोक्ष आप परोक्ष कैसे सिद्ध कर रहे हो इसे महावाक्य से जीव के अश्वि स्वर बताया जा रहा है तम तदसी।, तदसी बोला जा रहा है ततमसी में इसे जीव के सर बता रहे हैं जब जीव ही यदि परोक्ष अप्रोक्ष से भी अप्रोक्ष का ही पौध होना चाहिए वाक्य से परोक्ष का पौध हो रहा है इसका मतलब कि जो मैं हूँ उसका विपरीत बोध कराना चाह रहे हो ये वाक्य से परोक्षता निर्णय हुआ ना यदि आपके अनुसार चलता हूं वाक् से क्या हुआ परोक्षता पैदा हो गया और मैं क्या में अपने आप अप्रोक्ष अप्रोक्ष आपने को परोक्ष कर दे रहे हो उल्टा काम ये ऐसा स्थिति हो गया जो आदमी लाभ कमाने के चक्कर में गया और मूल को भी खो लिया मूल भी गया लाभ तो दूर की बात है वही हालत है अपनी अप्रोक्षता भी हम खो गए अपने स्वरूप की साक्षात्कार करने के चक्कर में चले और नतीजा क्या हुआ अंत में अपने स्वरूप साक्षात्कार जो थी वो अपरोन होते हैं मानना बिल्कुल गलत है स तो अपक्ष जीव से ब्रह्मत्व अभिवांत नश्चित सिद्ध अपरोक्ष तेरी महान है भाई धन्य है तुम ऐसी हो जो कि व्यक्ति जो स्वतः अपरोक्ष था वो ब्रह्म रूपता का अनुभव करने के लिए चला और नतीजा क्या निकला उसकी तो खत्म हो गया और हो गया। हो गया। हो गया मैं कौन ये पता ही नहीं चला उसको अरे जानता तो था मैं हूं महान भूवम भूया समय बोलता था मैं सदा बना रहा हूं मैं कभी न हो ऐसा न हो ऐसी अत्यंत परोक्षता को मानने वाला वेदांत पढ़कर के नतीजा क्या निकला अंत में क्या तो मैं क्या हूं मारुई मेरे को मैं तो परोक्ष हो गया हूं ऐसे होगा क्या इसके लिए वेदांत पढ़ा जा रहा है हैं? तो फिर पूर्व पक्षी जैसे कह रहा है महावाक्य से यदि परोक्ष ज्ञान होता है फिर तो क्या होगा आपके अपरोक्ष खत्म हो गया और आप अपने आप को परोक्ष मानने लगोगे इसीलिए ऐसी युक्ति जो पूर्व पक्ष दे रहा है ये बिल्कुल उचित नहीं है कहता है क्या हो गया अप्रोक्ष को परोक्ष कर दो पहले फिर भाई परोको फिर अप्रोश कर दो क्या फर्क पड़ता है ऐसा कैसा होगा भाई में मूल ही नष्ट हो गया अब फिर कहा जो तुम बिजनेस चालू करेगा <laughs> पहले मूल था लाभ करेंगे बिजनेस में लगा दिया ये सोचिए ये जो है हजार रुपया हमारा दो हजार हो जाएगा और हजार भी खो गए मूल भी चला गया और फिर बाद में दो हजार बना लूंगा तो कैसे बनाओगे कुछ है ही नहीं ख़त्म कहानी इसलिए कहते हैं ये वही हाल है वृद्धि मूलम नष्ट मितीदृशम लौकिकम वचन सार्थम संपन्न तुम आपकी प्रसन्नता से यह अलौकिक वचन सार्थक सिद्ध हो रहा है कौन सी लौकिक वचन वृद्धि बढ़ाने की इच्छा से कहीं लगाया धन को और उसका मूल भी नष्ट हो गया मूलमूल यथा ईदृश में व उसी प्रकार आपका भी कथन हुआ मेरी अपनी खुद की परोक्षता जो अनदिक का सिद्धता उसको भी वाक्य पढ़ करके परोक्षता को प्राप्त करने का मतलब गया ब्रह्मोल स्वरूप मैंने खत्म कर डाला और अब दोबारा मैं अप्रोक्ष कैसे होगा कोई नहीं सकता अतएव तुम्हारे स्थापति का नाम ठीक है फिर भी जीव भले भरे अपनी ब्रह्म तो सदा परोक्ष है वो कभी अप्रोक्ष क्यों? जीव से अपरोक्ष ब्रह्मणस्तु निरुपाधिगत्वाद न युजते धिक जीव से अपरोक्षिक होने से जीव के अंदर अप्रोक्ष तो मानना ठीक है तो उनकी नया तार्किक लोग क्या मानते हैं हमेशा सविषय का ही ज्ञान होता निर्विशेष ज्ञान होता ही नहीं इसलिए उनके मत में क्या घट ज्ञान होगा पट ज्ञान होगा घटाधिक विषय रहेगा अप्रम तो कोई जाति नहीं उसमें कोई प्रकार नहीं कुछ नहीं तो निर्गुण है उसका ज्ञान कैसे होगा तो उसे ज्ञान होता ही नहीं न्यायिक आदि के मत में निरुपाधिक वस्तु होने के नाते उसका ज्ञान होता नहीं था है वो तो विद्वान बिल्कुल कोई संशय नहीं है क्योंकि वो भी एक स्तर है ना उस स्तर को पार के बिना आप स्तर तक आ नहीं सकते वेदांत को पारने के लिए पहले न्याय पढ़ना जरूरी न्याय जो है ऐसा तर्क जाल बिछाता है उसे दिमाग झुसाओगे अपने आप तीक्ष्ण हो जाओगे बुद्धि तो, तो तो, नहीं पड़े तो नहीं पढ़ दो बन जाएगा कुत्ता वेदांत <laughs> तो पढ़ेगा न्याय नहीं पढ़ेगा तो बनेगा सुवर ऐसे साफ सुनाते लोग गाथा कहते राम जी गौतम महर्षि के गए गए थे ना गौतम ऋषि के तो गौतम ऋषि के गए गौतम ने राम जी को घुमा दिमाग तर्क से नहीं आए थे ना गौतम ऋषि तो न्याय के श्रोता ही हुई है शुरू करने का स्रोत ही हुई है न्याय ग्रंथ दर्शन लिखा उन्होंने ही गौतम ऋषि उन्होंने रामजी को कहा तुम्हारे पिताजी ने एक जंगल में जाने के लिए जाके रहने के लिए कहा है या तो सारे जंगलों में एक काल में रहने के लिए है क्या देखो तो सारे जंगलों में तुम एक शरीर से रह नहीं सकते या तुम योगी हो जितने जंगल उतने शरीर बनाओ और सभी शरीर में तुम एक काले रहो, ये हो नहीं सकता तुमसे फिर एक ही जंग में रहने के लगता है फिर इधर उधर क्यों घूम रहा है अयोध्या के बगल वाले जंगल में चुपचाप बैठे रहो क्यों घूम रहा है इधर उधर वो फंस गए बेचारे तर्क जाल में रामचंद्र भगवान के क्या बात हो गया भाई ये तो वन सामान्य ना वन सामान अधिकरणी वन प्रश्न डालक होता वन वन में जाने के लिए तो सकल वन में जाना पड़ेगा और सकल वन में चौदह साल में तुम जाए नहीं सकते भर का सारा जंगलों में कहा घूमोगे चौदह साल के अंदर घूम नहीं सकते है यदि वन सामना कहा कि वन में तो जाना है तो अयोध्या के बगन में जाओगे साल तक अयोध्या की खबर मिलती रहेगा तेरे को क्या है क्या हाल है व्यवस्था भी, भी करते रहे राम जी क्या क्या है ब्रह्म ज्ञान तेरा बेकार है हमारे प्रश्न का जवाब दे नहीं पा रहे हो वो बड़े वेदांत बोलने लग गए जगह मितया है क्या मित्या तुम करने चले हो ये तो नहीं है ना जब कर रहे हो किसी वचन वचन का का पालन पालन कर रहे हो उस तुम तुम क्या करोगे पहले वचन तुम्हारे पिता के वचन का आर्थ समझे हो गए गए क्या तुम उनकी बात क्यों क्या है नहीं, आना चाहिए? नहीं, आना नहीं ना अब रामचंद्र प्रधान थोड़ा नाराजगी हुई गौतम तुम धम तर्क जल फसा रहे हो अभी दे दिया फिर न्याय तर्क जल पड़ के बॉब बो, बो, बो कर दे रहे हो गुम सब को परेशान करोगे कर का, का स्रा, पर तो क्यों नहीं पड़ेगा तो कनिष्ठों से क्या मतलब है अनुभूति हाँ। तो हुई नहीं है न जब तक अनुभूति नहीं है सारा लागू होगा आप करके तो स्थिति में कहा रहे उस स्थिति में होते तो फिर रोते क्यों है सीता के लिए सामान्य अज्ञानिक जीव जैसा व्यवहार कर रहा है वैसे कर रहे हैं उस व्यवहार के अनुसार तुम अभिषक लगेगा त्रीरु तो ने कहा कि तुम नहीं आए खो और वेदा तो नहीं समझे पढ़े लिखे नहीं तो कुत्ता हो जाएगा भो वो करते रहेगा सब परेशान करेगा तर्क करके तो उन्होंने भी कहा गौतम ऋषि कम तो थे नहीं उन्हें भी अभिशाप दे दिया जो वेदांत पढ़ पढ़ के केवल जो भंडारा खा के जीते रहता है अनुभूति करने का प्रयास नहीं कर तो वे सब मरने के बस हो जाए इसे केवल वेदांतर होगा केवल नहीं है कुत्ता न्याय पढ़ के वेदांत वेदांत पढ़ रहा है तो न्याय जरूर पढ़ना पड़ा अनुभूति तो फिर जब उसका पुनर्जन होता ही <laughs> नहीं ना अनुभूति होने के तो पुनर्जन्म का तो नहीं खत्म है। अच्छा, तो वो, वो तो हुआ ना उसके लिए हो और क्या तो तो तो तो अपनी न्याय की अनुभूति थी जो न्याय समझा रहे हैं वो न्याय में तो पक्के थे के तो नहीं, थी। नहीं थी तो, तो कुत्ते बने नहीं साम के अनुसार <laughs> बने होंगे क्या आग लेके होंगे और रामदेव न्याय नहीं पड़े होंगे ईश्वर बने होंगे अगले जन्म में वो भी लीला की होगी ईश्वर की लीला उन लोग क्या फर्क नहीं लीला है तो करना अभी अभिशा को तो सत्य करने के लिए तो करना है तो पड़ेगा परा अवतार तो है वैसे भगवान का वहाँ पर तो, तो अभी मेला लगता है में अयोध्या के पास स्वर का मेला स्वर का मेला लगता है अच्छा फिर <laughs> जो भी है जैसे भी कहानी कहावत तो चली रहे कहानी तो, तो चल रही है सच्चाई झूठे भगवान या इसे न्याय वेदान दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लेगा ठीक रहता है आके चक्कर में पढ़ना आशंका में पड़े रहे शंका दूध न्याय पढ़ लो तरश बड़े दिमाग धज दो उसमें फिर वेदान पढ़ लो तो रहेगा दोस्तों नहीं लगेगा ना अपने को दुना, दुना। जीवस्या तुम तो कहते हैं तो है नहीं सकता है ब्रह्म निरपायिक है यह बात सिद्ध ही भ्रम वास्तव में यावत काल पर अनुभूति नहीं है तवत काल पर भी मायावच अनुभूति पाठी तो निर्वण निराश न सोह कल्य साक्ष विधेह कैवल्य ना उपाधि तो, तो, तो, तो, तो निपटा नहीं है ना रहे तो रहेगी तो ब्रह्म भी है समि मायाविंचेतन रहेगा इसे कहते नहीं बैसे मत करो जीवित प्रश्नों अर्थ हो गया था अंत से मिश्रित ज्ञान होने के कारण से जीव का अपरोक्षता हो जाता अंत करण अवच्छ चैतन्य न स्वभाविक है इसलिए अंतकर्ण के द्वारा सावचिन चैतन का अप्रोक्षता हो जाता है लेकिन उपाधि सद्भावी उपाधिक होने से जीव की अप्रोक्षता हो सकता न तो ब्रह्म ब्रह्म नहीं होगा क्यों अनुपाधिता उपाधि का न होने से सिद्धांति कहते हैं ब्रह्म निरुपादित असिधम ब्रह्म निरुपादित यही असिधम क्यों नैवम सोपाधिवार नुपाद नहीं है स्वरूपत निपाल जरूर निर्गुण निराकर निष्कल इत्यादि कहा जाएगा लेकिन ब्रह्मत्वोधस्थपाधि विषय तथा ब्रह्मत् जो ज्ञान ये सोपाधित आप शास्त्रों से जान रहे हैं, शब्द जन्य ज्ञान है तो ना तो सुपाधिकनिषद जन्य ज्ञान जो आपके पास है इस समय वो तो कैसा है वो? ऊपर से जन्य ज्ञान है वो ज्ञान सुपाधिक है शब्द जन्यपाद्य प्रोक्ष अनुभूति नहीं है अनुभूति के बाद यावत विधेयक कैवल्य जब तक विधेयक कैवल्य नहीं हुआ तब तक उपाध्य अनिवार तब तो उपाधि का ही निवारण नहीं हुआ है उपाधि जब तक है तब तक, तक आपके सुने सौपाधि और उपाधि निवारण कब होगा जब विधेयक हो जाएगा जीवन मुक्त अवस्था में भी ब्रह्म उपाधि जीवन मुक्त अवस्था में भी ब्रह्म को सौपाधि की माना जाएगा जीव से ब्रह्मरूपता ज्ञानम यदअस्थि जीव की जो ब्रह्मरूप रूपता का जो ज्ञान है से सौपाधिक वस्तु विषयत्पाद वा स्वपालिक वस्तु का विषय होता है तब विषय से ब्रह्मणों की सौपाधिकम अतार ज्ञान का विषय ब्रह्म भी स्वपालिक हो गया ज्ञान सुपादिक विषय तंत्र मंत्र न घट दे तो ज्ञान के अंदर सौपाधिक विषय तब आएगा जब ये ही होगा उसके बिना नहीं हो सकता अर्थात ये ही सौपादित तो ज्ञान भी स्वपारित हो जाता है और ज्ञान रूपालित तो ज्ञान भी हो जाएगा कुदा इत्ता वो कैसा होगा जब तक तो विधेयक नहीं है तब तक तो उपाधि बनी रहेगी विषय होने से ज्ञान भी है। क्यों नहीं? उपाधि जब तक तो दिख रहा है तब तो तक है उपाधि जब तक तो दिख रहा इतना ही जो निर्लिप्त भाव में रहता है आसान नहीं होता उपाधि तो है उपाधि नहीं, तो नहीं है मानता नहीं है असर नहीं इसका सुख दुख का असर नहीं है पुण्य पाप का को कोई असर नहीं है सारी चीजों से वो निर्लिप्त रहता है निराशक भाव से रहता है कई उपाय दिखाई देती रहती है आपको चित्र दिखाई दे रहा है है ना भाई चित्र का असर नहीं है लेकिन चित्र तो दिखाई देना रहा है ना चित्र ही दिखाई देना बंद हो जाए वो असली निर्गुणा जिसे आपको कई बार बता चुका टीवी का दृष्टांत दिया था टीवी चलते हुए आप केवल केवल स्क्रीन को देखते रहे। वो सारा चित्र स्क्रीन हो गया चित्र नहीं रह गया सर्वम खत्म हो गया वो स्थिति जब तक नहीं आती है तब तक, तक वो चित्र दिख रहा है तो आप चित्र से भले प्रभावित ना हो लेकिन चित्र तो दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन नहीं दिखा रही है नहीं चित्र को देख रहा है भले उसका प्रभाव नहीं उसकी आसक्ति नहीं हो रही कोई उसके स्वयं के वर्णन से पता चलता है ना वो किस रूप में बैठा है तो स्वयं कहेगा क्या है क्या नहीं बता बता वर्तनशील वर्तनशील वर्तनशील पता है वर्तन है क्या हो रहा है रो रहा है क्या नहीं हो, हो रहा है क्या हो रहा है सब निर्भर कर रहा है ये भी पता लग जाता है वो तो आपके दृष्टिकोण से है ना अब राम के दृष्टिकोण से राम क्या कर रहे थे राम ही जानी तो आप नहीं कह सकते हम लोग श्रद्धा सुहा जाएंगे कृष्ण जो है अगर अब दूसरे लोग जो ना मानने लगे क्या बोलते बिना आरोप लगाते आरोप तो लगाते ही ना राम के काल में राम पर आरोप लग गए दूसरे के काल में क्या कहना कलम तो लगा दिए कृष्ण के काल में कृष्ण पर भी लग गया समय का चोरी का तो आरोप लग गया मैंने जब उनके काल तो उसी काल में भी भगवान लीला में दिखा दिया सब दृष्टि पर निर्भर है आप दृष्टि से देखते किस चीज को किस दृष्टि ग्रहण करते हैं किस पर निर्भर हम अपनी श्रद्धावश देख रहे हैं तो हमें सब लीलावश नहीं देख रहा है छोरियों के साथ बड़ा घुमा फिर बहुत नाचा गया खूब औरतों को लड़कियों को बर्बाद किया है इसने एक हजार सोलह हजा, तो पहले में सोलह हजार औरतों के साथ भोग विलास किया है राम तो राम नहीं थे तो, तो के देखो हाँ, अब क्या जवाब अब बोलने वाले किसी बोल देंगे कुछ ही बोलते क्या प्रमाण इसे यहाँ पर भी कहते देखो अंतकरण कहते कि तर्री जीव भ्रमण और विलक्षण उत्पादित वही वक्तव्य जीव भ्रमण दोनों का दो पाई माननी पड़ेगी आपने कहा जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक क्या है वह उपाधि रहेगी जीवन उपकाल में भी उपाधि दिखाई दे रही हमको। वाले तो है हमको विधेयक कैल पर्यंत उपाधि रहेगी ब्रह्म का ये जब आपने कहा पूर्व पक्ष पूछता है विदेह के वाले पर्यत जीव को उपाधि क्या है और ब्रह्म को उपाधि क्या दोनों को उपाधि बताओ तब अंतकरण साहित्य राहत्याभ्याम विशिष्यदय उपाध्य जीव भाव से भ्रमतायाच नाम्य और कुछ नहीं है अंत सहित होना और अंतक रहित होना ये उपाधि द्वय है अंतगण सहित होना ये जीव को उपाधि है अंतगण रहित होना ये ब्रह्म को उपाधि है कहते अभाव भी उपाधि हो जाएगा क्या अंतगण अभाव को उपाधि हो जाएगा क्या कैसे विचार होगा पहले इतना बात देखिए करण साहित्य राहित विशेष्यपाधिर जीव भाव साहित्य और राहित्य से विशिष्ट किया जाता है किनको उपाधिर जीव भाव से ब्रह्मतायाव व्योपारी अंतकर्ण साहित्य था और ब्रह्म भाव व्योपारी अंतकर्ण इसी प्रकार विशिष्ट किया गया नान्य था या अन्य कोई और प्रकार नहीं है जीव भाव ब्रह्म भाव और अंतरण साहित्य उपाधि कहता तो पूर्व पक्ष कहता है संबंध से, से भाव रूपाधित तो मस्तु अंतकरण ये भाव रूप होने से ये जीव उपाधि है माना जाएगा ना भाव रूप से तहित्य लेकिन जो अंतरण राहित्यता है का मतलब हो गया अंतरण अभाव अभाव रूप जो है कभी उपाधि नहीं हो सकता राइट से उचित उसको उपाधि मानना उचित नहीं है न उचित सिद्धांतिगत नहीं वो औचित्यता अनौचित्यता के आधार पर विचार नहीं किया जाता है उपाधि का निर्णय उपाधि का लक्षण क्या है किसको उपाधि कहत कार्य अवस्थाई भेद हेत्व तो रूपाधिता यावत कार्य अवस्थायी भेद हेत्पाधिता तो वही दे जब तक कार्य यावत कार्य जब तक कार्य है तब तक जो अवस्थित रहे उसी का उदित उस, रहकर अवस्थाई होते हुए भेद का कारण होना चाहिए उस जब तक कार्य है तब तक रहे एक कंडीशन दूसरा शर्त यहां पर है भेद का कारण भी होना चाहिए उस चीज को अंतकरण अभाव क्या है यावत कार्यवस्था ही ब्रह्म में अंतकरण का संबंध नहीं और में अंतकरण का संबंध है ये बात जब तक विधेयक कबिल नहीं होता जब तक ये शरीर दिखाई दे रहा है तब तक, तक आपको मानना है जीवन अवस्था में भी अत्या जीवन मुक्त में भी जब तक शरीर रूपा कार्य है जब तक शरीर रूपा कार्य है तब तक तो मानना पड़ेगा यह अंतकरण का संबंध है और ब्रह्म अंतर्क का संबंध नहीं है अप्रोक्षति होने पर भीवत कार्य प्रार्थ कर्म पर्यंत क्या कहा है शरीर रहता उपाधि है अंतकर्ण भी है लेकिन जीवन मुक्तता में फल है? अतिरिक्त अतीब कार्य कर्तव्य और प्रापणी नहीं है क्या बोलते कर्तव्य प्राप्त प्रापणियम यह तृप्ति इसलिए उसके अंदर कर्तव्यता प्राप्यता नहीं रह जाता है कुछ भी शरीर रहेगा उपाधि रहेगी अनुभूति होने के बावजूद भी ये सारा चीज रहेगा जब तक तो विधेयक तो जीवुक्त काल में उपाधि का अभाव नहीं हुआ कार्य तो है लेकिन कार्य से संबंध है या अवश्य सुख दुख मिलेगा पाप होगा कर्तव्यता है या नहीं प्राप्यता है या नहीं, नहीं चीज है सारी चीज नहीं है और राज्य रूप में सारी चीजें भी कर्तव्य रहता है अमुक आश्रम का गति हमको मिलना चाहिए अब उसके लिए लगा हुआ है आदमी पढ़ रहा है लिख रहा है कोशिश करेगा वहा संबंध अभी से जोड़ना शुरू कर देगा उस दृष्टिओंण से किस तरह सदग हासिल करना है ना तो प्राप्ण था अचीव मुक्त अचीव मुक्त है उसे ने प्राप्णी कर रहा है कर रहा है करना पढ़ रहा है वो तो ये नहीं सोचता है मेरा कितने पाठ चल रहे कितने पाठ नहीं चल रहे क्या हो रहे क्या है? रहा है क्या नहीं हो रहा प्राग कर ना केवल पढ़ाई तो संकल्प कहा है मेरा इतना चलना चाहिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए तो मतलब अभी जग प्यार छोड़ दोगे ना स्वतः सब पूरा हो जाएगा है और जो प्यार बार बार लोग कहते हैं है? समय से पहले भाग्य ज्यादा कुछ मिलना तो है नहीं फिर क्यों ये होड दिमाग में भाग तो लगा रखेंगे हमें इतना होना चाहिए वैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए जिस समय जो मिलना है जितना मिलना है वो तो मिलेगा दौड़ने से कुछ नहीं होता जिसने यहां पर भी कहावत शरीर है तावत उपाधि संबंध है, यावत भेद है तो हो ये दो लक्षण बना दिया उपाधि के लक्षण में दो हिस्सा यावत कार्य अवस्था ही होना चाहिए नंबर एक और दूसरे में भेद का कारण और अभाव भेद का कारण बन रहा है अंतकरण का होना अंतकरण का न होना यह भेद का कारण बन गया और है नाम आप देखोगे। जो अपने में देख रहे हो दूसरे में क्या देखोगे आप अंतरण क्या भाव को देखोगे सत्वाद उच्चतम सिद्धांत के उतोपाधि उक्त उपाधि का जो लक्षण है साहित्य राहित योयोर सत्ता साहित्य राहित दोनों ही होने के कारण से उचितम उपाधित तो अभिप्राए न पर उचित ही यह तो अभाव में तो स्वीकार करना उचित है इस से है कहा अभिपाय देता सुवर्ण लोहेदे श्रृंखला यहाँ सही जैसे आप विधि को मानते हो न प्रतिषेध उपाधि है विधि रूपी उपाधि का पालन कर पुण्य होता है प्रतिषेधा प्रतिसिद्ध पदार्थ मानते हो पाप होता है क्यों होता है अभाव से कैसे फल पैदा हो गया प्रसिद्ध क्या है मत खाओ। को खाने का निषेध कर दिया तो लहसुन मत खाओ उसको आपने खा लिया तो क्या होगा पाप मैंने अभाव पालन अपने कर दिया अभाव के वृक्ष किए पाप का फल कैसे हो गया प्रतिषेध भी एक उपाधि है उस उपाधि के विरुद्ध चला तो पाप विधि भी उपाधि उसके अनुकूल चले तो पुण्य रूपा अरे यथा कर्मकांड में देखा जाए विधि यथा उपाधि होता है विधि का विरोधी विधि का अभाव रूपा प्रतिषेध भी उपाधि मानी गई। जैसे उसी प्रकार दृष्टान कहें सोने का जंजीर बना दिया और सोने के अभाव लोहे का जंजीर बना दे। दोनों जंजीर तो है ना दोनों क्या करेंगे बंधन का काम बराबर है चाहे सोने का लगा दो चाहे चांदी कैसे लगा जेल ले जाओ ले जाता तो जेल बंधन तो उसके समान है या नहीं ये तो है नहीं सोने का जंजीर से बांधकर जेल जाया जाएगा तो ले जाया जा सकता है और लोहे का जंजीर से बांधे तो बंधकता नहीं है और उसको लेकर जेल नहीं पहुंच पाएगा ऐसा तो है नहीं बंधकत्व रूपा कार्य दृष्टि से स्वर्णत्व स्वर्णा भाव दोनों उपाधि हैं संकलाप्त तो समान उसी प्रकार यहां पर भी समझो उसी प्रकार यहां पर भी है संकलाप्त तो समान उपाधित्व समान अंत कर्ण साहित्य अंतकर्ण राहित उपाधित्व समान के दोनों के दोनों भेद का कार्य यावत कार्य अवस्था यह अवस्था लौहत्व मान स्वर्ण का भावत्व और स्वर्णत्व यावत् है, है उनमें और भी कार्या और भेद का भाव रूपों अंत करण संबंध यथा उपाधि से क्या है भाव रूप अंतकर्ण संबंधो अंतकर्ण का संबंधो यथाउपाधि जैसी उपाधि होती है तथा प्रतिषेध अभावरूप अंतकर्ण प्रचेद मैने अभाव रूपा का रहितता न किं उपाधिता लक्षण अवांतर लक्षण दृश्य इतना फिर भी उपायित होते हुए भी भाव और अभावा विलक्षणता तो उन्हें रहा अवान्त विलक्षणता तो बनी रहेगी इत्याशंकि अनादरणीय लेकिन नारिश विलक्षणता अकिित करेद तो पैदा कर ही दिया किंचित विलक्षणता पर भेद पैदा कर रहा है विलक्षणता रही तो भेद को पैदा कर रहा है भेद तो उत्पन्न हो गया ना अति विलक्षणता को हमें गौन कर देना है महत्व नहीं देना लिए दिया विलक्षणता तो दृष्टान्त नहीं देना है चाहे चा तो तो। पुरुष प्रचार निरोधक घूमने फिरने रूपी कार्य का निरोधक रूप अंश बंधकत्व इसके लिए अनुपयुक्त इसे उपयोगी नहीं है स्वर्णतः अस्वर्णत्व नाम चिंतित स्वर्णत्व लोहत्वादि वैक्षण्यम यद जिस प्रकार से अनुपयुक्त नहीं है तद्वद अनादरणीयम एवं उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो जो भावत्व और भावत्व क्षणता है उसमें कोई महत्व नहीं देना चाहिए